रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा बचपन से ही अनेक विषयों में नरेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता था पांच वर्ष पूर्ण होने के पहले ही वे मुग्ध बोध व्याकरण के सभी सूत्रों की आवृत्ति कर सकते थे एक वृद्ध आत्मीय व्यक्ति ने प्रतिदिन संध्या समय नरेंद्र को गोद में बिठा पितृपुरुषों की नामावली देव देवियों के स्तोत्र तथा उक्त संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को सिखाया था छह वर्ष की आयु में वे रामायण की पूरी कथा कंठस्थ कर लेने में समर्थ हुए थे और यह सुनकर कि मोहल्ले में कहीं रामायण पाठ हो रहा है वे वहां पहुंच जाते थे सुना गया है कि उनके घर के पास एक स्थान में एक रामायण गायक गाते गाते एक अंश भूल गए नरेंद्र नाथ ने झट उन्हें उस पद का स्मरण करा दिया और उनसे विशेष सम्मान तथा कुछ मिठाई आदि प्राप्त की जब नरेंद्रनाथ कहीं रामायण सुनने जाते तो बीच बीच में इधर उधर देखते भी जाते थे कि श्री रामचंद्र जी के भक्त महावीर हनुमान अपने कथनानुसार रामायण सुनने के लिए वहाँ उपस्थित हुए हैं या नहीं नरेंद्र नाथ में श्रुतिधर की तरह प्रबल स्मृति शक्ति का विकास था किसी विषय को एक बार सुनते ही वह उनके मन में बैठ जाता था और एक बार कोई भी विषय चित्त में आरूढ़ होने पर फिर स्मृति से कभी लुप्त नहीं होता था इस कारण बचपन से ही उनके अध्ययन की रीति दूसरे बालकों से पृथक थी बचपन में विद्यालय का पाठ अच्छी तरह अभ्यास करा देने के लिए गृह शिक्षक नियुक्त थे नरेंद्र कहते थे घर में उनके आते ही मैं अंग्रेजी तथा बंगला पाठ्य पुस्तकों को उनके सामने ला कर रख देता था और बता देता था कि आज किस पुस्तक में से कहां से कहां तक पढ़ना है तदनंतर मैं चुपचाप बैठा या लेटा रहता था मास्टर महोदय मानो स्वयं ही पाठ अभ्यास कर रहे हैं इस ढंग से उन पुस्तकों के कठिन कठिन शब्दों का पद विन्यास उच्चारण और अर्थ की दो तीन बार आवृत्ति कर चले जाते थे इसी से मैं उन पाठों को सीख लेता था बड़े होने पर परीक्षा के दो तीन मास पहले वे अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना आरंभ करते अन्य समय अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़कर समय बिताते थे इस प्रकार मैट्रिक परीक्षा देने के पहले उन्होंने अंग्रेजी और बंगला के अनेक साहित्य तथा ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ डाले थे फलत परीक्षा के पूर्व उन्हें कभी कभी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था हमें स्मरण है एक दिन उन्होंने इस विषय का प्रसंग उठने पर हमें बताया था मैट्रिक परीक्षा के आरंभ होने के दो तीन दिन पहले मैंने देखा कि रेखा गणित कुछ भी नहीं पढ़ा गया है तब सारी रात जग कर उसे पढ़ने लगा और 24 घंटे में उसकी चार पुस्तकें पढ़कर परीक्षा दे आया ईश्वर कृपा से उन्हें दृढ़ शरीर तथा अपूर्व मेधा प्राप्त थी इसलिए वे ऐसा कर सके थे इसमें कोई संदेह नहीं दूसरी पुस्तकें पढ़कर नरेंद्र समय बिताते थे यह सुनकर कोई ऐसा न समझे कि नाटक उपन्यास आदि पढ़कर ही वे समय बिताया करते थे अलग अलग समय अलग अलग विषय की पुस्तकें पढ़ने का उनमें प्रबल आग्रह उत्पन्न हुआ था अतः उस समय उस विषय के जितने ग्रंथ संग्रह कर सकते सब पढ़ डालते थे उदाहरणार्थ सन अठारह ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा देने का वर्ष आरंभ होते ही उन्हें भारतवर्ष का इतिहास पढ़ने की विशेष इच्छा हुई अतः मार्शमैन, एल आदि ऐतिहासिकों के ग्रंथ पर डाले एफ पढ़ते समय न्याय शास्त्र के वेटली जेविंस मिल आदि ग्रंथकारों के अंग्रेजी ग्रंथ एक एक कर पढ़ लिए बीए ए पढ़ते समय इंग्लैंड और यूरोप के सभी प्रदेशों के इतिहास और अंग्रेजी दर्शनशास्त्र पढ़ लेने के लिए उनमें विशेष आकांक्षा उत्पन्न हुई थी आदि आदि